त्र पदार्थ यह इस प्रकार का कोई दोष नहीं है जो पूर्व पक्ष ने कहा था एक को दूसरे श्रोतांतर की अपेक्षा नहीं होता जिससे प्रकाश और प्रकाश प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं है इसलिए ये जवाब दिया है बिल्कुल निरर्थक है पद पदार्थ यहाँ पर ठीक नहीं है नहीं, नहीं, नहीं। यहाँ पदार्थ ऐसा है क्या है श्रोत्र तावत स्विषय व्यंजन समर्थम दृष्टम श्रोत इंद्रिय स्वभाव देखने को मिलता है कि वह अपने विषय को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य से युक्त है ऐसे देखने को मिलता है इसी प्रकार हरित इंद्रिय पहले श्रोत्र स्त्रोत्र को समझा रहे श्रोत्र को बोल दिया त विषय व्यंजन सामर्थ्यम श्रोत्र से आत्ज्योतिषी सहते सर्वां सतीवती आदि उपपद्यते वह तच सामर्थ्यम वह सामर्थ्य स्वय व्यंजन सामर्थ्य श्रोतृका वह जो को करने का सामर्थ्य है वह चैतन्य आत्ज्योष नीति सहते सर्वां हो सकता है जब एक चैतन्य हो जो कि चैतन्य कैसा है आत्म प्रकाश रूपा हो नित्य हो और श्रोत्र से असहत हो संघात पर नहीं तो क्या हो जाएगा वो चैतन्य आत्मा भी परार्थ हो जाएगा ना इसलिए वो श्रोत्र आदि संघात का अवयव नहीं है वो असहमत होना चाहिए ऐसा और केवल असहत होने से नहीं चलेगा एक जगह रह जाएगा तो श्रोत में अपना विषय विवेक कराते रहेगा बाकी आम क्या करेगा ये सर्वान्तर भी होना जरूरी ऐसे तत्व होने पर ही श्रोत्र का स्वाविषय व्यंजन सामर्थ्य देखने को मिलता न असती और भी चैतन्य न रह जाए कहा आपको ऐसे देखने, देखने नरने को मिलता है चित्र न रहने पर श्रोत आदि निर्यात अपने विषय का विवेक नहीं करते हैं हा पर मृत शरीर में मरा हुआ शरीर जो होता है उसमें गोलक सब है ही है इसे हनुमान का गोलको में इंद्रिया भी है अंदर में लेकिन काम नहीं कर रहे मूर्शो दशा काम नहीं करते मृत में तो कहना नहीं क्या मूर्शो दशा आप बोलते हो ना भाई मेरे को पहचान रहे हो आया है ना अरे मैं तुम्हारा बेटा हूँ तुम्हारा बाप हूँ इन कहाँ पहचानता है और तो बाद में सुनाई भी नहीं देगा बोलती बंद फिर सुनना बंद फिर देखना भी बंद मूर्ख अवस्था में ही देखने को मिल रहा है जैसे जैसे वह चैतन्य अपने आप में समेट अगले शरीर में और, और जाने चलता है वह सामर्थ्य अपने आप समाप्त करेंोत्री ऐसा नहीं श्रोत्र का स्विष्व सामर्थ्य हुआ करता है न असती। अरे दार चैतन्य आत्मज्योतिष नित्य असंहत सर्वांतर तत्व का रहने पर साम इसलिए जो कहा गया श्रोत्रोत्र उपपदते मनसो मन इत्यादि उपपन हो जाता है तथा इस विषय में श्रुतियंत्र साफ कह रहा है देखिए मंत्र आत्म ने व्योतिषास्ते आत्मना ज्योतिषा आयम आस्ते उस समय यह जीवात्मा मैंने स्वप्न कालीन है उस यह जीवात्मा चार तीन आत्मना ज्योतिष आत्मा का ज्योति से ही यह उस समय रह करके स्वप्न का सारे पदार्थ बना करके उसी ज्योति की सहायता से सब सबको अनुभव तस्य भाषा विभाति तस्य भाषा विभाग उसी के प्रकाश से यह सब प्रकाशित तो होता है कठो परिषद दो दो पंद्रह श्वेता में भी है छह मुंडक में भी है दो दो दस येन दहा। येन दहा। येन दहा। ये तपद ते तेज से दह सूर्य तपद तेज से ब्राह्मण तीन बारह नौ सात तेजसा युद्ध है सूर्य तपति ऐसा होगा ये तेजसा जिस तेज से प्रदीप्त प्रदीप्त होकर के सूर्य सूर्य तपता है उस चैतन्य उस तेज का नाम जिस तेज से सूर्य भी तेजस्वी होकर के प्रदीप्त होकर के तप रहा है उस तेज का नाम वही आत्मा है इस तरह से स्पष्ट है जिसके आधार पर इन सबको सामर्थ्य मिल रहा है जिसके वजह से सामर्थ्य मिल रहा है उसी को यहां पर श्रोत्र श्रोत मनसो मनह इतनी शब्दों से कहा गया है स्मृति में भी देखो तो श्रुतियां हुई स्मृति में भी गीता में यदा आदित्य गेजो जगत भाष्य दे यद आदित्य गेजो ये जो आदित्य तेज है वह जगत भाष्य अकेला, जो तेज आदित्य में स्थित है आदित्य का अपना तेज नहीं है जो तेज आदित्य में स्थित है आदित्य गतम बोल दिया आदित्य से सीधे बोल सकते थे आदित्य का तेज में नहीं लेना आदित्य में जो तेज है आदित्य का अधिष्ठान बोधा तेज जिसके उसे आदित्य में भी तेज आ गया है और जिस तेज सारा जगत प्रकाशित होता है वह तेज वास्तव में सारा जगत को प्रकाशित करता है सूर्य का आदिगत येज आदित्य में है स्थित हो वह संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है अखिल जगत भाषय पंद्रह बारह पंद्रवाध्यालोक क्षेत्र क्षेत्रीय था कृष्ण प्रकाशयति भारत इत्यादिगीतासुता जीता तेरवाध्याय तेईसवा श्लोक 1323 ट्वेंटी थ्री क्षेत्र क्षेत्री तथा प्रकाशित भारत इसी प्रकार संपूर्ण क्षेत्र को क्षेत्र और अन्य सारी चीजों को भी वह प्रकाशित करता है क्षेत्री अर्थात ये जो क्षेत्रीय है पकौड़े वो क्षेत्री मैं हूं कहा ना भगवान ने वहां पर क्षेत्र को मैं जानना ही है वह तो जो क्षेत्री है क्या जिसको कहा जाता है क्षेत्र क्षेत्री क्षेत्र तो से ज्ञाता क्षेत्र वह कृष्ण क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्र को तथा प्रकाशयति हे भारत उसी प्रकार प्रकाशित करता है। गीताओं में गीता में कहा गया नाम, चेत्रस नाम। तब है श्रोत्रम शुरत्र, ब्रह्म मनसो ब्रह्मो, ब्रह्म के नाम ले सीधा सीधा तब कहते नहीं ये श्रुति की ऐसी भाषा है जिसके लिए प्रमाण दे रहा में भी ऐसे ही बोला गया नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम श्रोतर से श्रोतम ऐसे करने कोई गलत नहीं है तब पूर्व पक्ष कहता है लोक सिद्ध विरुद्ध आप जा रहे हो लोक में क्या प्रसिद्ध श्रोतरादि कोई आत्मा मानते है चारवाक लोकायतिक चारवा कहा क्या बोलते हैं ये तो शरीर में आत्मा मानने वाला पहला वाला है उसको नहीं ले रहे ये उसको रिजेक्ट करके शरीर में विचार दिख रहा है इसे इंद्रिय ही आत्मा मानने वाले को देख करके पूर्व पक्ष कहता है श्रोत्रादि एवं सर्वस्वतम चेतना प्रसिद्धम तब यह निवर्तित है उसी को निवृत्त करने के लिए कहा स्रोत्र से श्रोत्र आत्मा नहीं है श्रोत्र का भी जो दूसरा है इसका जिसके सामर्थ्य इसको सामर्थ्य प्रदान करने वाला है जो वो वो असली स्रोत्र है वो आत्मा है यह श्रोत्रात्मा नहीं है यह कहने के लिए श्रोत स्त्रोत्र कहना पड़ा कहते श्रोत्राद सर्वस इति क्षेत्र यह बात इस इस्लोक में अत्यंत समर्थ सर्व सामान्य रूपेण इस्लोक में प्रसिद्ध सर्वस्य सर्वस सभी के दृष्टिकोण में सामान्य रूपेण लोक में यह बात प्रसिद्ध है सबका आत्मभूत कोण है श्रोत्रादि आत्मतम चेतन कौन है आत्मचेतन श्रोत्राद इंद्रिया ही चेतन है तब यह निवर्तित है उसको यह निवृत्त कर दिया क्योंकि क्या समस्या है इंद्रियों को आत्म मानने में अनेकत्वा वो अनेक है तो अनेक आत्मा माननी पड़ेगी दस इंद्रिया है ना दस आत्मा मानना पड़ेगी शरीर के अंदर और दस आत्मा दस अलग अलग संकल्प पर बैठेगा और हाथ वगैरह में तो और भी समस्या होगी दो आत्मा है ना एक आत्मा एक आत्मा एक आदमी तो बोलेगा पकड़ो दूसरा आत्मा बोलेगा छोड़ो मुश्किल हो पकड़ ही नहीं पाएंगे दोनों तो हाथ से कोई चीज परस्पर असामंजस्य हो जाएगी क्योंकि आत्म मानने पर स्वतंत्रता माननी पड़ेगी उसकी स्वतंत्रता मानेंगे तो परस्पर असंबद्ध हो जाएगा जो सहत होकर के एक कार्यकारित्व संभूय कारित्व जो हम अनुभव कर रहे हैं वह अखंडित हो जाएगा जिसे अनेक आत्माओं एक शरीर के अंदर माना नहीं जा सकता गौर माना जा सकता है प्रधान नहीं आपके शरीर में कभी धरती पर जितना मनुष्य की संख्या होता उतनी कीटाणु की संख्या आपके शरीर के अंदर होता ऐसी होंगे अनेक प्रकार से खून में क्या प्रत्येक खून के कर्ण कितने प्रकार के होते कीटाणु तो मर रहे जीरे मर रहे जीरे करोड़ों अरबों कहने में कोई आपत्ति नहीं है लेना सब क्या है गॉड। उनके द्वारा शरीर का संचालन स्वेच्छा पर हो रहा है क्या नहीं होता आपकी इच्छा के अनुसार होता है जो सभी आत्माओं पर भी आप अधिष्ठित होकर व्यवहार कर इसलिए कहते हैं अनेक स्वतंत्र आत्मा मानने में दोष हो जाता है श्रोतराज को जैसे आत्मा मानना ही नहीं था उसी को निवृत्त कर दिया तब यह निवर्तित वह लोकाय गऊंगा इंद्रियावाद को यह खंडन कर दिया है श्रोत्र कह करके किमत बुद्धिगम्यम सर्वांतरतम कूटस्तम अजरम अमृतम अभयम अजम श्रोत्राद्रोत्रादि तत्साम निमित्त प्रतिवचन शब्दार्थ उपपद्य इसलिए यह शब्द और शब्दार्थ शब सारी चीजें जवाब और शब्दार्थ उत्पन्न हो जाता है क्योंकि जो आम दुनिया समझ रहा है उसका खंडन करना ही श्रुति का काम है जो आम आदमी लोक सामान्य में जो प्रसिद्ध है वो क्या है सब भ्रांति युक्त है उन भ्रांतियों का निवारण करने के लिए जो श्रुति है और श्रुति यदि केवल जो लोक मान रहा है उसको कह दे तो फायदा क्या बल्कि उसका अनुवाद करके यथार्थ की ले जाना ही श्रुति का मुख्य लक्ष्य है इसलिए श्रुति उस तत्व को बताना चाह रही है जो विद्वत बुद्धिगम्यम ही बुद्धि के, के द्वारा गम्य ऐसा कोई तत्व है ये दिखाना चाह रही है जो सर्वसामान्य बुद्धिगम्य नहीं है किंतु विद्वत बुद्धिगम्य मात्र ऐसा कोई तत्व है ये दिखाना चाहती है और तत्व तो किस प्रकार का है यह भी बोल रही है श्रुधि सर्वांतरतम वो सर्वांतरतम श्रोत्र का भी मन का भी मन चक्षु का भी चक्षु है ऐसा क्या है सभी का भीतर है वो सर्वांतरतम है कूटस्थ है ये सब विक्री होंगे इसका सामर्थ्य इनको सामर्थ्य प्रदान करने वाला वो अविक्री होकर भी वो सामर्थ्य दे रहा है वो भी विक्री हो जाए इनका सामर्थ्य क्षण क्या वो उसका जैसे क्षीण होगा ये भी सब क्षीण हो जाएंगे कूटस्ता अजरम अमृतम अभयम अजम और कैसा है वो तत्व कहते तो वो अजर है अमृत है अभय है। और ये सारी इंद्रिया कैसे हैं? ठीक विपरीत है ये सर्वांतरतम नहीं है। ये बहिर्भूत है कुटस नहीं है ये विक्री है ये अजर नहीं है है ना इनके तो सिग्नल देते रहते गवर्नमेंट जैसे नोटिस देता किसी बात पे भगवान भी आपको नोटिस देते रहते है उसको भी मिलता है नोटिस क्यों नहीं मिलता उसको भी मिलता है नोटिस ना तब तो डॉक्टर बंद करते हैं डॉक्टर आपको कह दिया दही नहीं खाना बुखार आ गया हो गया ना नोटिस डायबिटीज मिठाई नहीं खाना नोटिस नहीं तो रह गया ये। ही के लिए तो नोटिस ही तो है अनेक बीमारियां होते हैं पथिया पथिक कथन वैध किया करते हैं यही रशिंद्री का नोटिस है और दृष्ट नोटिस तो है ही है बाल सफेद हो रहे हैं आंखें कमजोर पड़ रहे हैं कांस रहे थे मशीन लगाने पड़ जाते हैं नहीं, सुनने के लिए सारी इंद्रियों के इस तरह से आ जाते खबर चलते थकने लग जाता है पहले तो पैर थक जा रहा है पहले तो दौड़ते रहे कुछ नहीं होता था चल भी नहीं पा रहे हैं मुसीबत है ना तो सबका नोटिस आ रहा है हाथों में ताकत ही नहीं है पहले कितनी ताकत थी जस मार देते थे और एक टाइट भी करो तो नहीं होता दूसरे को बुलाओ जवान को बुलाओ नहीं कि जवान को पकड़ के लाना पड़ो नोटिस तो मिल रही किस किसको किस को इंद्र, इंद्र, किस इंद्र को नोटिस नहीं मिल रहा है प्रत्येक इंद्र को जो है आपकी अधिसूचना जारी की जाती है एक के बाद एक क्रम से होता है दांत गिरना सबसे भयंकर नोटिस है दस तो इंद्री के लिए नहीं, नहीं? एक के बाद दांत खत्म जाते हैं बहुत खा लिया है अब इसलिए भगवान कर चवाना बंद करो चवाना ही बंद करवा दे रहे हैं ना डाल के लग जाते हो हर चीज में बना लिए है ना हम लोग नकली दांत नकली आँख नकली चश्मा क्या नकली आंख है नकली हाथ नहीं बना पा नकली पैर हो पा रहा है कुछ काम नहीं हो पा जिस ढंग से इससे हो रोबोट तो बना लिया रोबोट बोलते रोबोट हाथ पर वाला होता है ना वो चलता है सब काम करता है अनेक हाथ होता है वो भी सहस्रबा भी, भी होते हैं <laughs> सहस्रबा जैसे सारे फैक्ट्री पूरा वही चला रहे हैं रोबोट ही सारे माल जोड़ रहा है तोड़ रहा है सब कर रहा है सारा काम हो रहा है फैक्ट्री का फैक्ट्री चलते हैं रोबोटों से की जरूरत नहीं आदमी कह बटन दबा के आ जाता गड़बड़ होता है तो दुकान में सूचना मिलती गड़बड़ हो गया है तो कहने का मतलब है कि सब चीजों के हैं ये सारी इंद्रियों का कैसा ये अजर है आत्मा इंद्रिया जर है जरायुक्त और आत्मा अजर है और कैसा है ये सब मरणशील है मृदम और आत्मा अमृदम और इनका भय बने रहता है कब धोखा दे भरोसा नहीं डर लगा हुआ रहता है कोई भी चीज आपके सामने हिम्मत करो देखो ना उसमें तो, नहीं देते कर लेते डर इतनी भरा पड़ा है कि एक भी भी नहीं देना चाहते खाना कंकड़ आए कट कर, दे कर दे तो तुरंत रोक देंगे टूट जाए। धीरे से संभाल के बाहर निकाल उसने नहीं चलवाएंगे ना आप उसको चलाते रोटी के साथ तो हर चीज का ये हाल है किसी क्यों ऐसा मरण गरमा है आत्मा अमृत है अभय भय वो अभय अजम कैसा जन्म वाले हैं वो अजन्मा इसीलिए ऐसे तत्व को श्रोत्राद श्रोत्रादि श्रोत्र श्रोत्र मनसो मन इत्यादि से दो आदि जोड़ दिया श्रोत्रादे अपनी श्रोत्रादि तत्सामर्थ्य निमित्त मित उसी के सामर्थ्य के निमित्त से ये वे सामर्थ्यवान होकर के अपरा अपना कर रहे कि प्रतिवचनम उप पद शब्दार्थ इस प्रकार से जवाब और इन शब्दों का अर्थ दोनों ही उपपन्न हो गया तथा ठीक इसी प्रकार से बाहरों का विचार करके मनसो अंतकरण से मना मनसो मन मन का भी जो मन मन से उपलक्षण है संपूर्ण अंत को ले लेना है सामर्थ्य प्रदान करने वाला अजर अमर इत्यादि वाला, वाला नहीं अंत करण मंत्रण चैतन्य ज्योतिषा दीपितम स्विशेष संकल्प समर्थन श्याप उस अंत का भी जो अंत है कौन है वो उसके बिना जिस किसके बिना चैतन्य ज्योतिषा चैतन्य ज्योति के बिना दीपितम, ऐसे करना पड़ेगा चैतन्य ज्योतिष ज्योतिषाण स्विश संकल्प दीपितम के साथ देने चैतन्य ज्योतिषा दीपित चैतन्य ज्योति के द्वारा दीप्त हुए बिना विना यह में सामर्थ्यवान नहीं होता इसलिए मन का भी वह मन ऐसे कहना उचित होता है यह मन शब्द से यहाँ बुद्धि मनसी एक ही कृत्य निर्देश हो इन दोनों को एक करके ही निर्देश किया गया है मनसो मन यदाचो हाचम यह भी एक शब्द आप पहले स्तर बोल रहे यद शब्द यस्मात पंचमी अर्थ में है और जोड़ेगा यद शब्द यस्माद अर्थ है श्रोतरादि सर्व संबद्ध थे श्रोत्रादि सभी के साथ संबंध जोड़ते यस्मा छोत्रोत्र यस्मात मनसो मन यस्माचो वाचम इस प्रकार से जोड़ लेना है वाचो हाचमित यहाँ पर बात वाचम द्वितीया कैसे हो गया है क्या वाचम द्वितीया प्रथमात्व इस द्वितीया को प्रथम विप्रणाम कर लेना चाहिए वाचो ऐसा बोलना प्राणस्य प्राण भी आगे क्या है प्राणस्य प्राण ऐसा देखते पीछे भी तो बोला है उसे क्यों नहीं ले रहे हो कहते पीछे जो बोला है वह प्रथमांत का संशय है कि मनसो नपुंसक संशयन सकलेंगे श्रोतम नकलेंगे श्रोत्र शब्द वह प्रथमांत भी हो सकता है द्वितीय भी हो सकता है न्याय है पुनः पद्धत है ना ज्ञान ज्ञाने क्या नी ज्ञानम ज्ञाने क्या नानी प्रथम भी ज्ञान दित्यास्ता भी ज्ञान प्रथम द्वितिया में भी श्रोतम रहेगा इसे क्या पता वहां जो कहा मना मनसी मनांसी मना मनसी मनांसी प्रथमा भी हो सकता है द्वितिया में सकता है वहां संशय है सर वहां से निर्णय नहीं हो सकता इसे पूर्व में कहा वह क्या भाषा नहीं बोल रहे हैं ये हमें प्रथमांत प्रणाम कर रहा हो करके तो आगे बिल्कुल स्पष्ट फुल लेंगे प्राणस्य प्राण प्राण प्रथमा हैचन इसी के क्या करें पूर्व सब को प्रथम करेंगे कर, कर लोगे ऐसे उल्टा करो ना वो एक है ना प्रथमा जिन सब द्वितियां को मान करके तीन है द्वितियां उसको भी द्वितिया कर दो फिर बचना है कहेंगे नहीं यहां पर एक और इस, इस पर क्या सब प्राणस्य सब ऊप्राण से प्राण सभी शब्द है ना ये है रूपिंग तो प्रथमा का एक इसलिए उस पर्याय में सऊ प्राणस्य प्राणा इस पर दो प्रथमांत है और बाकी सब जगह श्रोत्रम मनसो मन वाचो वाचम वहां कहीं भी द्वितीय का समर्थन करने के लिए दो शब्द है क्या वही वहां होता तत्म तत्कर में क्या होता है तत्ते तानी, तत्ते तानी। आता था ही क्या? हो तब ते तब ते क्या मनसो वाचम ऐसे होता तब कद वहां तो सब जगह तक बोल दिया द्वितिया है इसे सब जग द्वित मान लेकिन वहां कोई स्वर्णाम शब्द के द्वारा उस प्रतिमा द्वितियां संकेत ही नहीं है इन से प्राणा में सह करके प्रथमांतिकता का संकेत दिया है दो शब्द यहां प्रथमांत थे, बाकी में ऐसा नहीं प्राणस्य प्राणी दर्शन वाचो वाचम अनुरोध अनुरोध द्वितीय अगर पूर्वक्ष पूर्वज कहता है वाचो वाचम इसी के आधार पर प्राणस्य प्राणम कर दो उसको प्राण को प्राणम कर दो कर दो इति उस प्रथमांत को कस्मत द्वितीय बदल के क्यों नहीं करते हो सब द्वितियां मान लेंगे फिर नया हो जाएगा ना सारा काम बहुनाम अनुरोध से युक्त वाचम वागित्यता बहुतों के अनुरोध पर है? मानना ही उचित होता बहुवादी सम्मानी तो है, है? बहु याद है कुछ सूची कटाह नही है, तो है। गुड अच्छा याद है तो सूची कटा क्या है सुई और कढ़ाई सुई और कढ़ाई पहले जमाने में लोहार के यहाँ सुई मिलता था सुई बना के देते थे रेडीमेड नहीं मिलता था नीडल कपड़ा सिलाई करने का नीडल्स रेडीमेड नहीं हुआ करते थे एक जमाने में ऐसे होता लोहार के पास गया ऑर्डर दिया बना के देता था एक आदमी पहले गया और कढ़ाई के लिए ऑर्डर दिया तो कढ़ाई बनने तो टाइम लगता है शीट को मार मार के गोल बनाना है उसको ढंग छेद बनाओ सो लगाओ सब कुंडा लगाओ तो वो टाइम लगता है उसने कहा कि आप तीन दिन बाद आइए इस ट्रेन इसके बाद कुछ देर बाद चला के दूसरा कह के मेरे लिए सुई बना के दीजिए उसने सोचा इसको बोलो मैं तीन दिन बाद आओ चौथा दिन ईद पर आए गए कि दूसरे लोहर के पसला जाएगा ऐसे काम भी कौन सा पड़ा है तारी तो तार का नहीं है एक किनारे को गर्म करके छपट करना है सोचे तो भरा देना है तुरंत हो जाएगा छोटा सा काम है और तुम पैसा भी मिलेगा वो तो पढ़े वाला आएगा तीन दिन बाद नहीं भी चार दिन बाद भी आ सकता है तब पैसा मिलेगा उसके बाद ही आएगा तो ठीक नहीं इसे उसने कहा कि भाई आप जो है बैठ जाओ दस मिनट ये फर्स्ट कम है ना नियम होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर होना चाहिए सेकेंड कम को लास्ट सर होना चाहिए नही उल्टा सेकेंड कम फर्स्ट सर हुआ फर्स्ट कम लास्ट सर कर दिया उसने क्यों क्योंकि शीघ्र संपन्न होने वाला है और तुरंत धन भी मिलने वाला है और कढ़ाई बनाने में देरी से संपन्न होने वाला है धन देरी से मिलने वाला है इसलिए पहले सुई को बनाया बाद में कढ़ाई को उपमान खंड छोटा सा है अस बहुत बड़ा है इसे पहले वाला भी है ना कोई चार वाक अनुमान को नहीं मानता इसीलिए अनुमान को मानने वालों की अपेक्षा से प्रत्यक्ष को मानने वालों की संख्या कितनी हो गई ज्यादा हो गई कि नहीं हो गई और उपमान को न मानने वाले हैं बौद्ध दौर वैशेषिक मान दो ही को मानते हैं अतएवा उपमान प्रमाण को मानने शब्द प्रमाण को न मानने वालों की अपेक्षा से उपमान को नहीं मानते सांख्य भी नहीं मानता योग भी नहीं मानते तो को का मामला है इंसान की योग वगैरह शब्द को जरूर मानते हैं ना इस शब्द को मानने वालों की संख्या ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ उपमान की अपेक्षा प्रत्यक्ष को मानने वालों की संख्या शब्द की पेशा से ज्यादा है कि शब्द को न मानने वाले भी हैं लेकिन प्रत्यक्ष अनुमान मानते ही हैं इसलिए प्रत्यक्ष अनुमान को मानने वाले चा, चारवाक बहुत वैशेषिक है शब्द को मानने वाले केवल साइ वाले हो गए जिनको ये लोग नहीं मानते इसीलिए शब्द को मानने वालों की संख्या उपमान के की मान की इस तरह संख्या आगे बढ़ते जाएगा उपमान को मानने वाले की संख्या कम हो गई ये तीन लोग नहीं मानते ये जो तीन मानने वाले लोग हैं, वो चार को नहीं मानते अगर नया एक लोग जो उपमान प्रमाण को मान रहे हैं उनके अपेक्षा से इन तीन प्रमाण को मानने वालों की संख्या ज्यादा है जो उपमान को नहीं मानने वाले लोगों की बहुआ संत कौन हो गया शब्द प्रमाण पहला आना चाहिए उपमान प्रमाण न्यून संख्यावादियों को मानने वाला होने से वो बाद में आना चाहिए था लेकिन समतन्याय को काट करके के पहले पढ़ते हो, तो खंड बाद में शब्द सूची कथा कहीं कहीं-कहीं पर ऐसा विपरीत भी, भी देखा जाता है प्रयोजन को देखते हुए और यहाँ भी प्रयोजन को देखते हुए लेकिन ऐसा कोई न्याय नहीं काटने वाला या बहुत बहुनाम अनुरोध बहुत अनुरोध के आधार पर युक्त वाचमित से वागित वक्तव्य वाचम इसको वाक करना ही उचित है प्राण शब्द शब्द, शब्द स एक प्रथमांत है और प्राण दूसरी प्रथमांत है दो प्रतिमा पुल्लिंग वाले प्रथमातों का इस पर किया हुआ है पूर्व पर्यायों में ऐसे द्वितियां का समर्थन करने में कोई दूसरा द्वितियां शब्द नहीं है जैसे यहां प्राणा का समर्थन में कौन है सहा वैसे वहां के समर्थन में कोई तथ्य कोई नपुंस वाला कोई शब्द नहीं आया मनसो मना बोला दूसरी पर्याय वहां पर भी द्वितियां के समर्थन में कोई पदाधि शब्द नहीं है लेकिन यहाँ चौथी पर्याय में मनसो मना के बाद वाचो वाचम चौथी पर्या प्राण से प्राण इतना कह सकते थे श्रुति ने क्या करा जोड़ दिया वो प्राना से प्राना क्या चौथी पर्याय में का अधिक कथन करने से उसके अनुरोध पर हमें वाचो वाचन में द्वितियां प्रथमांत बना लेना चाहिए और श्रुत्र श्रोत्र मनस मना में जो श्रोत मना है उनको भी प्रथमांत ही मानना चाहिए एवं ही भूमनाम अनुरोधो इस तरह से बहुतों के अनुरोध के आधार पर बहुतों का अनुरोध के आधार पर जो किया गया है हमने जो कहा है प्रथमांत को बनाना चाहिए वह युक्त ही है पृष्ठंश वस्तु प्रथम ही युक्त और दूसरे को और हित दे रहे हैं एक और बात क्या है और ऐसे उसका प्रश्न के अनुरूप हो जाएगा और हमेशा पूछा हुआ प्रश्न का जवाब से ही कहना उचित भी होता है व्यवहार में व्यवहार में देखा किसने पूछा घट क्या है घट के तो घटम करके बोलोगे तंबू जवाब दोगे। जो भी प्रश्न पूछा जाता है कहा पृथ्वी पूछा गया क्या गंधवती पृथ्वी ये तो बोलोगे के बाद द्वितिया बोलोगे हाँ प्रतमान से ही निर्देश होता है ना इसीलिए कहते हैं पृष्ठंश वस्तु पूछा हुआ वस्तु को सदा ही प्रथम द्वारा ही निर्देश करना उचित होता है इस वाक्य कैसे बनेगा सृष्ट प्राणस्य प्राणा वृत्ति विशेष तत्कृतम ही प्राणस्य प्राणन सामर्थी वह यह जो तेरा द्वारा पूछा गया था उसको तुम समझो क्या है वो प्राणस्य प्राणा वृत्ति विशेष प्राणस्य बने प्राण जो वृत्ति वृत्ति वृत्ति वृत्ति वृत्ति विशेष विशेष मुख्य प्राणस्य प्राणस्य विशेषस्य प्राणन सामर्थ्यं ज वृत्तिशेषकृत्तिशेषकृत्तिशेष मुख्यप्राख्यवृत्तिशेष नाख्यवृत्तिशेष सेमुष आत्मतुष्पर ब्रह्मतक्रिया में प्राण प्रान के अंदर प्राणन क्रिया करने का सामर्थ्य आया हुआ है इस प्राण नहीं क्योंकि क्रिया हो, हो सकती है क्या है। नहीं वो शरीर मर गया क्यों प्राण आत्मा से अनधिष्ठित का मतलब क्या मृत शरीर वो मृत शरीर में प्राणन क्रिया नहीं उपपदित है कदापि नहीं हो सकता इसीलिए प्राणा की जो वृत्ति विशेष है वह प्राणाद्य वृत्ति विशेष का भी जो प्राण का मतलब क्या तो जो प्राण क्रिया का सामर्थ्य प्राण के अंदर है उसी आत्मा की वजह से है कोत कह प्राणिया आकाश आनंदो में दो सात एक इसमें प्रमाण दे रहे तैतृय मंत्र का को ही कह प्राणिया कौन है वो जो अपानन क्रिया कर सकता है कौन है वो जो प्राणन क्रिया कर सकता है यदि ये आकाश आनंद न से दिया आकाश तो सर्वव्यापक आनंद आनंद आकाश प्रतिमा दोनों कर दिया ना इसलिए आकाश सुन लेने नहीं नहीं आकाशवा आत्मा ये आनंदो आकाश वह यह जो आनंद रूपी आकाश उन्हें आत्मा जो ब्रह्म है वह न होता तो नदी ये यदि ऐसा आकाश आनंद न सियात कोई एवं अन्य प्रया ऐसा नहीं होगा यदि आनंद स्वरूप आकाश रूपी आत्मा नहीं होता तो कौन जीवित रह सकता था और कौन जो है कुछ कर सकता था अर्थ अपानन और तो प्राणन क्रिया हो ही नहीं सकता है उन्नयति, प्रत्यगस्यति, तीन। ऊर्धम प्राणम उन्नयति, अपन प्रत्यगस्यति। प्राण को ऊपर की ओर चलाता है और अपान को नीचे की ओर फेंकता है वह जो है आत्मा वही करता है वो ना हो यह हो ही नहीं सकता इहा्यत यहाँ पर भी आगे कहने वाले हैं ये न है। तदेव विद्धि प्राण प्रणीय है इसी प्रथम खंड का आठवें मंत्र में आएगा आठवेंट ये न प्राण प्रणीय ददेव ब्रह्म तम विधि जिसके द्वारा यह प्राण अपने प्राणन क्रिया करने में समर्थ हो रहा है उसी में तुम भ्रम करके जानो इसे नहीं जो तुम लोगों के द्वारा उपास्य है। न इदम यदम तया उपास्य श्रोत्राद्रिय प्रस्ताव घ्रहण प्राण से ग्रहण पूर्व पक्ष कहता है क्रिया का न प्राणाख्य वृत्ति विशेष प्राणन सामर्थ्यम है न ऐसे क्यों कहा वहा भाषकर में इसलिए कि पूर्व पक्ष ध्यान में रखते हुए पूर्व पक्ष कहता है हमेशा अन्यत्र वगैरा में आपने क्या किया इंद्रिय प्रकरण का पीछे प्राण शब्द आया तो उसे लेते हैं आप हमेशा आगे पीछे इंद्रियां वर्तन हो बीच में इंद्रिया प्राण शब्द आता है तो प्राण से ग्रहण इंद्र को लिया जाता है और यहां आकर के प्राण से मुख्य प्राण वृत्ति विशेष ले रहे हो और प्रमाण चैत्रिका सबका जो प्राण क्रिया वाले को ले लिया ग्रहण इंद्र को भूल गया ग्रहण इंद्र को लेना ही ठीक है श्रोत्र इंद्रिय प्रस्ताव है श्रोतराधि इंद्रिय प्रस्ताव है श्रोतरा इंद्रियों का प्रकरण चल रहा है यहाँ इसलिए घ्राण प्राणस्य घ इंद्रिय प्राणस्य घत्मक प्राण का ही ग्रहण करना उचित है तो ठीक कह रहे हो आप ये भूल गए मुख्य प्राण के बिना कोई इंद्रिय चलता ही है क्या कोई इंद्र नहीं चल सकता उसको कहे बिना अधूरा ही रह जाएगा यदि हम यहाँ ग्रहण को ले लें इंद्रिय प्रकरण समझ करके वहां पर क्या होता था इंद्रिय प्रकरण शब्द में हम प्राण शब्द से ग्रहण इंद्र लेते थे क्योंकि अंत में क्या आता है अंत में मुख्य प्राण को ही लेते हैं वो इंद्रिय आपस में झगड़ा करेंगे मैं श्रेष्ठ हूँ मैं श्रेष्ठ हूँ प्रजापति के पास जाएंगे फिर वो कहेगा जो तुम लोगों के जो है न रहने पर भी यदि चलता है तो समझे ना वही श्रेष्ठ जिसकी बिना शरीर कल्याणकारी हो शुद्ध हो पवित्र हो उस, उसको सुनसठ समझो अब एक एक, लगते हैं एक साल लौट के आते हैं देखते दे हो तो वाणी के ही पहले बटबड़ाने पड़ वाली है ना ये पहले जाती है बाहर गई और एक साल घूम घाम कर लौट के देख रहे थे तो वैसे क्या वैसा है चिंता तो कैसे रहे जैसे घूंगे ना बाकी घूंगा क्या करता है बिना वाणी का बोले बाकी सारा काम करता वो चिंता रहकर तो तुम तो बेकार है वो भी लौट गया देखते वैसे पूछा अगर बाकी लोगों सारा काम करता है मुख्य प्राण कहते अच्छा तुम लोग सब थक गए मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ बाहर जाने के लिए गया नहीं ये तो एक एक साल बाहर रह करके आए और वो उठता है निकलने के लिए सोचा इतने में सब हालत खराब हो गया मरणासन होने लग गया सब हाथ जोड़ा रहे आप रो, नहीं रहेंगे दम नहीं रहेंगे इस तरह से बाद में मुख्य प्राण को प्रकरण में लिया जा रहा है उस प्राण स्तुचि करने के लिए इंद्रियों के प्रकरण पीछे जो प्राण शब्द आया है वहां प्राण घृण को ले रहे थे लेकिन यहाँ ऐसा बाद में नहीं ऐसा प्रसंग नहीं है इसमें सत्यम एवं हणे नाण से ग्रहण कृत मन श्रुति मान रही है कि प्राण ग्रहण करने के द्वारा ग्रहण हो गया और अन्य जो अनु त्री इंद्रिया वो भी ग्रहण हो गए सारे इंद्रिया ग्रहण हो गए जो सब कुछ प्राण शब्द से सर्व कर्णकलापस्थ यद प्रयुक्ता प्रवृत्ति तद्रह्म प्रकरणार्थवीत आपने कैसे निर्णय ले लिया कि श्रुति ऐसे मानती है आपको आपके श्रुति बोल रही है क्या मैं तो मैं कि मैं ऐसे मानती हूँ तुम्हें भाष्य लिख देना है ये मेरी मान्यता है आगे जी को बोली है क्या किसान निर्णय ले लिया फिर भाषा में श्रुति ऐसे मानती है तब कह रहे हैं कि श्रुति का जो प्रकरण है संपूर्ण प्रकरण को विचार करके देखो प्रकरण अभी तक तो क्या हो रहा था दो ही मंत्री मंत्र दूसरे मंत्र मिलकर के एक प्रकरण मान करके चले इस प्रकरण का पूरा तात्पर्य क्या है उस तात्पर्य के अनुरूप हमें शब्दों का अर्थ घटाना पड़ेगा ना इस प्रश्न और उत्तर के द्वारा श्रुति क्या कहना जा रही है उसके अनुरूप हमने शब्दों का घटाना है क्या लक्षित करना चाहती है ब्रह्म तत्व का जवाब नहीं दिलाना चाह रही है ना प्रश्न के अनुरूप जवाब ब्रह्म तत्व का कथन करना है वही कहते कर्ण गलापस्या सकल इंद्रियो का सर्वसेम नहीं इंद्रिय मात्र प्राण व्यापार अन्य शेष आप इंद्रिय मात्र कथन करने से प्राण व्यापार अन्य शेषत्व हो ही जाता है इसलिए सकल कर्ण कलाप का कलाप जो है यदर्थ प्रयुक्ता जिसकी प्रयोजन से लिए है और जिसके द्वारा प्रेरित हो करके है तद ब्रह्म यदर्थ प्रयुक्ता प्रवृत्ति जिसके प्रयोजन से प्रयुक्त होकर के प्रवृत्त हो रही है सारी इंद्रियोगीकरण कलाप वह ब्रह्म यदि प्रकरणार्थ विवक्षित यह प्रकरणार्थ यहां विवक्षित है, यह विवक्षित है। इसे विवक्षित इस के हमें शब्दों को घटाना है अतिज के उपक्रम प्रश्न गम गतिभा टिप्पण कार्य विवक्षित हमने क्योंकि प्रश्न जो है केने शीतम इत्यादि से उपक्रम हुआ है और ये उत्तर क्या है उपसंहार है उपक्रम उपसंहार अन्यायी होता है भाई दोनों एक होनी चाहिए कथन वृद्ध कथन नहीं होना चाहिए प्रश्न है ब्रह्मतत्व का जवाब ब्रह्मतत्व का देना है इसे तदन शब्द सकल शब्दों का घटाना है अदय प्राण शब्द मुख्य प्राण लेने में नहीं तथा इसी प्रदर्शन आगे करें चक्षुषक्षु रूप प्रकाशक चक्षुष यदि रूप ग्रहण सामर्थ्य रूप को प्रकाशन करने वाला जो रूप ग्रहण का सामर्थ्य आप में देख रहे हैं उस चक्षु का तद आत्मचेतन अधिष्ठित चक्ष और वह सामर्थ्य जो है आत्मचेतन्य से अधिष्ठित होने के कारण से है इसीलिए उस आत्म को चक्षु का भी चक्षु कह दिया गया प्रष्ठ हो पृष्ठ प्रष्टा के द्वारा पृष्ठ अर्थ जानना इच्छित होता है इसलिए श्रोत्रादि श्रोत्रादि शब्दों से श्रोतादियों का भी जो श्रोत्रादि जो, जो शब्द से कहा गया है वह यथोक्त ब्रह्म उसे जान करके ऐसा अध्याहार करना पड़े बीच में सीधा फलस्तुति आ गया अतिबुच्छी रा त्याग करके वो कैसे होतेगा किसको जान जानकर त्याग उसने ऐसे त्याग देते हैं कि कोई इंद्रिय और इंद्रियों के विषय असर चीज को उस चीज को सबने लग जाते हर व्यक्ति त्याग हो जाता नहीं जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है तब तक इंद्रिय विषयों के भोग से आप निवृत्त हो नहीं सकते इनका त्याग नहीं हो सकता इसलिए कहते देखो ब्रह्म व्यासगार्ञात या जोड़ो बीच में ब्रह्म को जान करके ही अमृता भवंती फलश्रुत इस फलश्रुति के साथ अनवय हो पाएगा श्रोत्रादेह श्रोतराज लक्षणम यद यथोक्तम ब्रह्म तद ज्ञातवा ऐसा अध्यह करनी पड़ेगी तभी फल के साथ समुद्र बन पाएगा अमरदा भवंती ज्ञानाध्य अमृत तुम प्राप्त क्योंकि ज्ञान से, से ही कवेल होता है ज्ञान से ही अमृत की प्राप्ति होती है यह अनेकों श्रोतियों ने कहा है इसलिए बीच में ज्ञापा अध्यय के बिना काम चलेगा नहीं और अति कार्य लेने लग जाए तो महान गौरवकारी हो जाएगा मुख्यर्थ त्याग करके लक्षणा करने में तुत्यार तुत्यार तुत्यार उसको त्यागार के आप लक्षणा करके ज्ञान लेना चाहोगे तो इससे क्या आधार होगा कि लक्षणा कब होती है तात्पर्य अनुपत्ति और अन्वय अनुपत्ति के आधार पर तात्पर्य अनुपत्ति या अन्वय अनुपत्ति हो तभी लक्षणा की जाती है नहीं तो नहीं किया जा और अध्यात्म के द्वारा जब लाघव से कार्य चल सकता है तो लक्षणा करने की जरूरत क्या बिना यदन उत्पन्न तत्ना आक्षेप्य है सामान्य नियम है जिसके बिना जो उत्पन्न नहीं हो सकता है उसको उससे आक्षेप कर लिया जाता है यथा इनो देव दिवान रात्रिभोन कल्पित है दिन में नहीं खाता है तो रात्रि में खाते कल्पना कर लेना पड़ता है रात्रि में नहीं खाता है दिन में खाते कल्पना करना पड़ता है तो से बात नहीं यही प्रक्रिया यही न्याय के तो मुसलमानों ने अपनाया है। जब रात्रि चंद्र दिखने के बाद रात्रि में खाते रात्रि भोजन किया तो इसलिए कहते हैं कि भाई यहाँ अध्यार से काम जब चलेगा तो अनावश्यक धाकर बांध करके लक्षण आदि करना उचित नहीं होता हैं हम अध्यार कर लेंगे अध्यार और अन्य अध्याुतियां भी क्या है? साथ में प्रो क्या ऐसा भी पाठ में मिलता है प्रतिकोपादान मुच्च्य लतीकोपादान पूर्वक माह अति नीचे छह नंबर टिप्पणी श्रोत्रादि आत्मभाव त्याग मंत्रा देखो अतिमुच्छ कर त्याग लेना ही पड़ेगा श्रोत्रादियों में जो आत्मबुद्धि है इसको त्याग किए बिना धीरे ब्रम को जानकर अमृत तो को प्राप्त नहीं कर सकते ऐसा इन स्रोत्रादियों में आत्मबुद्धि है इसको त्यागना पड़ेगा और उसका त्यागने के लिए अतिमुच्छादिशु या आत्मबुद्धि रस्ती परित्यज्य सात नंबर त्याग इसी लिएग सामु क्या है त्याग साम्य अर्थवा करता है अमृतत्वत्व्याग अवगम्य है अर्थ निकलेगा और त्यक्त अर्थ निकले अति कर दिया होगा त्यक्त और क्या प्रत्येक कब होता है एक कर्तव्य समान कर्तव्य हो पूर्वकालीन समान करता हो उसको पूर्वकालीन क्रिया बता नहीं है और आगे क्या बढ़ेगा अमृतम भवती अमृता भवंती इसलिए अमृतत्व के प्रति कारणभूत क्रिया है कौन त्याग ये साबित हो रहा है लेकिन त्याग मात्र से सीधा अमृतत्व प्राप्ति नहीं होती ईश्वर क्या है त्याग ने अमृत मानस लेकिन ज्ञानादेव कैवल्य ध्रिया दोनों मामला नहीं वहां भी या ज्ञान देव यहाँ भी अमृत मे अमृत मानसु बात ही की है तब है, दोनों को दो करनी पड़ती है ज्ञान से मोक्ष होता है आदि ज्ञान का साधन है ज्ञात् अमृत मष्ता ऐसा क्या त्याग क्या जान करके इंद्रियों में को त्याग करके ब्रह्म को जान करके अमृत होता है ऐसा करना है जो अमृतत्म प्रति हेतुत्व्यागत अमृतत्व प्रति त्याग का हेतुत्व ही क्वा प्रति से मालूम हो रहा है तथा यग से हेतुत्व उत्पाद सब जिसके त्याग का कि त्याग करने पर उस त्याग में हेतुत्व की हो सकती है उसको सामर्थ्य अपने तो आप ग्रहण करना पड़ेगा ना किसको त्याग करके ये प्रश्न उठेगा आप अनु करो तब तो प्रकरण आंसर क्या प्राप्त था आपको श्रोत में आतुत्व प्राप्त था उसी को बाल करके श्रोतरे स्रोत में कहा हुआ है ये किसको त्याग किया किसको जानना जितने षंत जो लोक प्रसिद्ध था इंद्रिया जिसमें आतुत्व बुद्धि होकर अभिमान करके बैठा हुआ है उसको त्याग करके और जितने प्रथमांत थे सरोत्रि उनसे लक्षित ज्ञात ब्रह्म उसको जान करके ऐसा करना। जो स्वीकृत आत्व है उसको त्याग करके प्रथमांतों से लक्षित जो ब्रह्म है उसको जान करके अमरदा भवंती ऐसा नी एवं ज्ञात मुचित ज्ञान से त्यागम प्रति हेतुत्व प्रतीयत तत्र त्यागम प्रति ज्ञान से साक्षा हेत्व संभव वह त्याग जो है ज्ञान के प्रति साक्षात्कार होता है सै सामर्थ लभ्य वक्तव्य वही सामर्थ्य लभ्य होता है ऐसा भी समझना चाहिए लेकिन यह थोड़ा ही जो पंक्ति है ना ठीक करना ज्ञातवा मुचा में उल्टा दिख रहा है और यह क्या है त्याग करके पाठ गलत नहीं है मंत्र में क्या है अतिमुच्य के क्रम में सब क्या होता है ज्ञान त्याग के प्रति कारण है ऐसा लग रहा है उस मंत्र में ज्ञातवा अति मुच्छे में और वर्तमान प्रण में क्या है अतिमुच्य ज्ञातवा उल्टा है त्याग जो है ज्ञान का कारण वर्तमान क्या है त्याग ज्ञान का कारण है और जो मंत्र दिया गया ज्ञात अति ज्ञान त्याग का कारण देख रहा उल्टा हो रहा है ना अर्थ घटाना पड़ता है वह त्याग कौन कर सकता है एक विवेक ज्ञानवान पुरुष करता है इसे वह ज्ञान त्याग का जब कारण मानूंगा तो किसका ज्ञान लूंगा विवेक ज्ञान नित्यानित्य विवेक ज्ञान वो त्याग के प्रति है जब हम कहूंगा त्याग कारण ज्ञान की प्रति हो जाएगी तब वह त्याग तो तो से करूंगा आत्व का ध्यान और ज्ञान से ब्रह्म का ज्ञान देना अंतर है मेरा पकड़ जा रही दो बात यहां पर दो मंत्र जो चल रहा है ज्ञातवा अतिमुच्च भाषाकार ने कह दिया पहली का मंत्र दे दिया यहां लग रहा है ज्ञान कारण है इसके प्रति के प्रति और वर्तमान में क्या चल रहा है आपका अतिमुच्च अमृता भवन है ना अमृता इस अमृत ज्ञान के प्रति कारण कौन है ज्ञान इसे अर्थ होगा यहां अति मुच भाषाकार ने कहा ज्ञाता ब्रह्म ज्ञातवा और अमृता ऐसा बना लेना चाहिए बोला भाषाकार ने अब भाष्यकारुसार है ना ये क्या हो गया त्याग कारण हो गया इसके प्रति ज्ञान के प्रति ठीक उल्टा ज्ञान कारण है त्याग के प्रति मंत्रानुसार पूर्व जो उदृत मंत्रानुसार है ना और वर्तमान प्रकरण में क्या जो है कारण बन रहा है ज्ञान के प्रति उल्टा हो गया तब टिप्पणकार समझा रहे हैं दोनों को अपने सर घटाओ यहां क्या लेंगे विवेक ज्ञान है ना विवेक ज्ञान क्या किस त्याग वो या श्रोत आदियों में आत्मबुद्धि का क्या के प्रति आत्मस्थि बुद्धि का क्या के प्रति विवेक ज्ञान कारण और यहां आएंगे तो क्या कैसे क्या लेंगे हम पहले वही चीज अर्थ लेंगे त्याग में तो कोई अंतर नहीं स्रोता दि में आत्व बुद्धि का क्या ज्ञान से क्या लेना है हमें ब्रह्म ज्ञान का उठ रहा है अमृतत्व ये अंतर तब कार्य कारण भाव देखने विपरीत सुनने को मिल रहा है तो समन्वय हो गया यह ब्रह्म ज्ञान नहीं लेना है हमें सामान्य विवेक ज्ञान से विवेक कर ले इंद्रिया तो हम जिसको आत्म मान रहा हो यह तो विनाशी दिख रहे हैं पहले तो आराम से किलोमीटर दूरी देख लेता था, था। तो मीटर दूर भी नहीं देख रहा हूं जब चश्मा डाल रहा हूँ तभी नहीं होएगा, तो साफ दिख रहा है या नित्य नहीं है अनात्मा में जो बुद्धि थी उसको त्याग देगा यह इस अर्थ को घटाएंगे और इधर जब लेंगे उस आत्व का त्याग करने के पश्चात उसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने से अमृता है। सामर्थ्या, श्रोत्रादि उज्जित्व क्या कर दिया श्रोत्रादि करणकलाप में जो बुद्धि है उसको त्यक् क्या करके ब्रह्म ज्ञात अमृता भवंती फलश्रुति के साथ अन्वय हो जाएगा